शुरू कर दिया नारायण और बताया कि हमने आज, आज आपको थोड़े ही पहचाना है हम तो सृष्टि के प्रारंभ से ही आपको जानते हैं पहचानते हैं आप तो साक्षात हैं सो महाराज एक दिन रहे ब्राह्मण के घर में और तीस दिन रहे राजा के घर में और दोनों का बराबर दोनों का बराबर माने एक समय ही फिर वहां से विदय विदा हुए ये क्या हुआ महाराज ऐसी जोग माया कि एक के घर में काल को तीस दिन का बना दिया और एक के घर में काल को एक ही दिन का रखा सब ब्राह्मण के घर में जो कुछ समा था नीवार था महाराज था उसके द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया और ये जो ख़ास होता है नारायण उसी रम मूलम नारायण ये इसका पानी सबको पिलाया और नाचे प्रेम से चलते समय भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया कि संपूर्ण वेद शास्त्रों का जो सार है वो कैसे मेरे ही प्रतिपादन करता है मुझे निर्गुण प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व मैं हूं सो मेरे ही प्रतिपादन में सबका परम तात्पर्य है ये उसको उपदेश किया और फिर सब लोग द्वारका चले आए इसी के बाद प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने ब्राह्मण ब्राह्मण अनिर्देश ब्रह्म तो अनिर्देश मन बाणी का विषय नहीं है बसो ये वेद परम तात्पर्य के रूप में परमात्मा का प्रतिपादन कैसी करते हैं ये आश्चर्य की बात है ब्राह्मण ब्रह्मणेश निर्गुण निर्गुणे यहाँ कथम साक्षात सदस्द सदस्द परे साक्षातः पर निर्देश होता तो वर्णन करते होता, का होता तो वर्णन करते, तो करते। महाराज जहां कोई भी बाणी का की विषयता नहीं बनती है न नारायण न संबंध से न गुण से न क्रिया से न रूढ़ी से किसी प्रकार जहाँ संबंध नहीं बनता है वहाँ आखिर वेद परमात्मा का प्रतिपादन ब्रह्म का प्रतिपादन करते कैसे हैं इसी के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो वेद स्तुति सुनाई है अब सायंकाल आपको सुनावेंगे हाँ एक बात का ध्यान रखना है कि आज हमारी इच्छा है कि साढ़े पांच बजे प्रारंभ हो जाए तो दसम स्कंध आज पूरा कर दें ओम शांति शांति शांति श्रीगणेशय नमः सदगुभ नम श्री सरस्वती नम पश्यू विश्वर्पण दृश्यमगरील्यंतर्गत पश्यन्त्मया बहिर्वादूत यद्रिया यात्ते प्रबोधसम स्वात्माद तस्म श्री गुरमूर्त नीदक्षिणा धर्म कर्म विशेष एश विशास्त्रशुद्दे शुद्धिया सिद्धपदार्थबोधन निर्बाधीये तत्व तदिति प्रमा श्रुतिरमा भेदभ्रमानंद पद प्रसाद पर स मुक्त ओं नम श्री परमहंसास्वाथचन्मकरजनमनस निवास श्रीरामचंद्रा वागीसा से वदने लक्ष्मी यसे च वसी यद संवि तम नृसम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाख्यम परा जगद्धा ना तत् श्री राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि वाणी से शब्दों के द्वारा जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसके वर्णन की एक प्रणाली है एक शैली है जैसे पद का व्याकरण होता है कि ये शब्द कैसे बना वैसे वाक्य का भी एक व्याकरण होता है कि इस वाक्य का क्या अर्थ है तो किसी भी वस्तु का जब वर्णन किया जाता है तो या तो उसके गुण का वर्णन किया जाता है कि ये सफेद है काली है और भी चौबीस गुण हैं उनके द्वारा और ये लाल साड़ी है और ये सफेद धोती है तो ये सफेद और लाल ये उसका गुण है जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है किसी का वर्णन होता है क्रिया के द्वारा जैसे ये पाचक हैं रसोई बनाते हैं ड्राइवर हैं मोटर चलाते हैं ड्राइव करते हैं ये क्रिया के द्वारा होता है किसी का वर्णन जाति के द्वारा होता है ये मनुष्य है ये पशु है ये पक्षी है और किसी का संबंध के द्वारा वर्णन होता है जैसे ये राजा के सेवक हैं राजपुरुष हैं या अमुक मेम साहब के ये हस्बैंड हैं है ना तो मेम साहब से परिचय है आ, उनके संबंध को बता दिया किसी का महाराज नाम ही होता है वैसा हैं तो दरिद्र और नाम है करोड़ी मल है और हैं बड़े धनी और नाम है छदामी मल मारवाड़ियों में दोनों तरह के नाम मैंने सुने तो वर्णन करने की एक शैली होती है अब ये ब्रह्म जो है वो तो निर्गुण है उसमें कोई गुण नहीं कोई क्रिया नहीं कोई जाति नहीं कोई संबंध नहीं कोई रूढ़ि नहीं तो उसका वर्णन वेद कैसे करेंगे शब्दों की गति ही उसमें नहीं हो सकती इसलिए यदि कहो कि कार्य कारण से वर्णन करेंगे तो उसमें कार्य कारण भी नहीं है और कहो कि कोई संकेत वृत्ति से इशारा कोई करेंगे तो वो दृश्य नहीं है कि उसके बारे में इशारा भी किया जाए तो एक तो वेद के मंत्र उसका वर्णन कैसे करते हैं जब वो शब्द का विषय ही नहीं है और एक वृत्ति उसमें कैसे चलेगी ये आदि में तो कथन चरंती श्रुतः प्रश्न है और अंत में उपसंहार है निर्गुण भी मनस्चरित निर्गुण में भी मनोवृत्ति का प्रसार होगा ये है राजा परीक्षित का प्रश्न प्रश्न यू उठा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव और बहुलाश्व को कैसे वेदों के द्वारा परमात्मा का वर्णन होता है ये बताया तो कैसे बताया ये प्रश्न है इस पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो पहले अलग अलग दो बात समझ लो हम लोग जो बातचीत करते हैं मनुष्य के रूप में बैठ के करते हैं तो हमारे अंदर बुद्धि है इंद्रियां हैं मन है प्राण है और इस सबके मालिक हम जीव बनकर बैठे हैं तो ये बुद्धि मन इंद्रिय प्राण हमको कहां से मिले इनको बनाने वाला कोई ईश्वर है तो एक तो हम बुद्धि मन इंद्रिय को धारण करके बैठे हुए हैं और एक इनका बनाने वाला है जिसने बना करके परमेश्वर ने हमको आ, हमारे साथ इसको जोड़ा है अनादि होने पर भी संबंध तो कर्मानुसार ही होगा तो ये भगवान ने दिया क्यों कई सनादि संसार में अर्थ के लिए माने लोग धन की प्राप्ति करें भोग की प्राप्ति करें धर्मानुष्ठान करें और अंत गत्वा मोक्ष प्राप्त करें आत्मने अकल्पनायच कल्पना रहित परिस्थिति अंत में प्राप्त हो जाए इसके लिए भगवान ने ये हमको दिया है अब इस प्रकार पहले दो तत्व कर लो एक विश्व का करता है और एक देह इंद्रिय आदि के द्वारा भोगता है और चेतन जो है वो दोनों में एक है तो बोलने की प्रणाली क्या होती है कि कहीं अभिधा वृत्ति से अर्थ होता है नाम ले दिया आहा। ये अमुख है और कहीं लक्षणा वृत्ति से वर्णन होता है जैसे आपके घर में कोई संबंधी आवे आप खाने के लिए आग्रह करें और वो कहे कि हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे तो आपने कहा अच्छा दो ग्रास ले लीजिए आपने कहा दो चम्मच चाय पी लीजिए अब जब उसके हाथ में कप आई चम्मच आया और उसने दो चम्मच पी के कहा कि बस बस तुमने दो ही चम्मच पीने को कहा था तो आप कहेंगे कि नहीं हमारा अभिप्राय गिनती के दो चम्मच से नहीं था आप तो जितना पी सकते हैं उतना पी लीजिए कि तो दो चम्मच सहित पूरे कप को पीने में आपका अभिप्राय है दो ग्रास के साथ बीस ग्रास खाने में आपका अभिप्राय है इसको इसको बोलते हैं अजहत लक्षणा दो कौर तो छूटा नहीं दो ग्रास तो छूटा नहीं और अधिक का बोध हो गया एक होती है नारायण अजहत लक्षणा बोलने में हम लोग उसको अपने घरों में रोज प्रयोग करते हैं अरे भाई आ, आ, आ, आ, आ, आ, ऐसी खबर आई है कि हमको तो जैसे बिच्छू डंक मार गया आ, हमको तो जैसे सांप काट गया हमने एक चिट्ठी लिखी थी वो कोई तेलुगु सज्जन हमारे मित्र थे आनंद मोहन उनका नाम था नारायण तो हिंदी में मैंने चिट्ठी लिखी वो भी हिंदी जानते थे हिंदी के पंडित थे परंतु उनको हमारे मुहावरे नहीं मालूम थे अब मैंने लिखा कि ये समाचार सुन के तो जैसे बिच्छू डंक मार गया हो अब उन्होंने डिक्शनरी निकाली बिच्छू देखा डंक मारना देखा और उनकी बड़ी सहानुभूति की चिट्ठी आई कि बिच्छू आपको डंक मार गया ये सुन के हमको बहुत दुख हुआ है न वो तो बिच्छू डंक नहीं मार गया वहां बिच्छू और डंक से मतलब नहीं है मतलब तो दुख होने से है इसको जहत लक्षणा बोलते हैं और एक होती है जहद अजहद लक्षणा भागत त्याग लक्षणा उसको बोलते हैं वो बोलने की शैली होती है तो उसमें क्या होता है कि दो बरस पहले हमने एक सज्जन को देखा था कहा देखा था काशी में कैसे थे का उनके तो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और मूछ थी और पगड़ी बांधे हुए थे और नारायण मच-मच चल रहे थे और जूते तो के साथ सूट वूट के साथ अब महाराज कल उनको देखा बंबई में आज देखा बंबई में अब वो बंबई में कैसे थे कि न उनके पास सूट न बूट नारायण न दाढ़ी न मूछ अब वो तो सन्यासी हो गए है साधु होके यहाँ आए अब हमने कहा कि ये तो वही आदमी है अब सोचो जो वह था काशी में वो यह नहीं हो सकता और जो यह है वो वह नहीं हो सकता लेकिन सूट बूट को छोड़ दो दाढ़ी मुँच को छोड़ दो और नारायण यहां के गिरुआ और दंड को छोड़ दो तो क्या हुआ आदमी तो वही का वही है इसको बोलते हैं भारत त्याग लक्षणा एक सज्जन कोई है वो तीन चार दिन हुआ जाके हम तो थक गए थे और यही प्रश्न कर रहे थे तो अब यहाँ जो जीव है जो देह इंद्रिय मन प्राण को लेकर के अर्थ धर्म काम मोक्ष को चाह रहा है और ये वो है जिसने माया को लेकर के बीज को लेकर के इस विश्व का निर्माण किया है अब आ, उसके कर्तृत्व को छोड़ दें और यहाँ जो जीव में भोक्तृत्व तो है इसको छोड़ दे नारायण वेदांत समझने की ये प्रणाली है कि जीव में से चार बात निकाल दो जो इसके साथ कर्तृत्व तो है पाप पुण्य का कर्तापन और सुख दुख का भोक्तापन और जन्म नरक स्वर्ग आदि में जाना आना और अपरिच्छिन्नता चार बात इसको छो, इसकी छोड़ दो और नारायण सर्वज्ञ में जो सर्व है उसको छोड़ दो अल्पज्ञ में जो अल्प है उसको छोड़ दो और ईश्वर में जो जगत का कर्तृत्व तो है माया है उसको छोड़ दो तो शुद्ध चैतन्य जो है वो दोनों में एक है ये समझाने की प्रणाली है तो इस प्रकार परमात्मा को समझने के लिए जो शैली है वो गुरु से समझनी पड़ती है वैसे शैली तो वही है जिस ढंग से हम लोग घरों में व्यवहार करते हैं हम कहो तो लक्षणा और लक्ष्य और अभिधा और अभिधेय नारायण और उपाधि और उपहेत और अवच्छेदक और अवच्छिन्न इन सब को छोड़कर आपको घरेलू भाषा में वेदांत की बात समझा सकते हैं जैसे हम घरों में बोलते हैं तो इसके लिए एक बार यही प्रश्न जो है कि श्रुति और मति ये दोनों ब्रह्म में कैसे जाती हैं ये बात सुखदेव जी ने बताया कि नारद जी ने पूछी थी नारद जी गए बद्रीनाथ के पास जो नर नारायण पर्वत है नारायण वो प्रतीक है हो पर्वत तो प्रतीक है उसमें जो नर नारायण दोनों भाई रहते हैं जीव और ईश्वर नारायण उनके पास और जा करके यही प्रश्न किया और यही प्रश्न किया तो नारायण ने बोले नारायण ने बताया कि हम तो देखो ऐश्वर्यशाली हैं और हम बतावेंगे तो ये वेदांत की बात जरा ठीक ठीक नहीं मालूम पड़ेगी सो उन्होंने एक कहानी सुनाई कहानी सुनाई कि एक बार नारायण ऊपर के जो लोक हैं जनलोक में वहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए तो वहाँ बड़ा भारी ब्रह्मवाद हुआ ब्रह्म के संबंध में बहुत विचार हुआ बड़ी भारी गोष्ठी हुई नारद जी तो हक्के बक्के रह गए बोले महाराज दुनिया में इतनी बड़ी ब्रह्म गोष्ठी हो जाए और मैं उसमें न हो ऐसा कैसे हुआ तो बोले की जरा तुम घूमते फिरते रहते हो सैर सपाटे में थे उन दिनों उन दिनों तुम श्वेत द्वीप में गए थे श्वेत द्वीपाधिपति गोरे रंग के जो नारायण है ना उनका दर्शन करने के लिए शुक्लाम्बरधरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्घलम एक विष्णु कार्य होते हैं एक गोरे होते हैं वो तो श्वेत द्वीपाधिपति जो विष्णु हैं वो तो गोरे विष्णु होते हैं तो तुम तो उनके पास चले गए थे नाराजी ने कहा <coughs> महाराज क्या ब्रह्मचर्चा हुई सो बताइए अब नारायण स्वयं अपने मुख से सनक सनंदन सनाथन इनके बीच में जो चर्चा हुई थी उसका वर्णन करने लगे उसका वर्णन उन्होंने किया कि देखो ये चारों जो हैं वो एक समान तपस्वी हैं और एक समान इनकी विद्या है और एक समान इनका ज्ञान है एक समान उम्र है लेकिन आपस में एक को ऊपर बैठा देते हैं किसी को और वो प्रवचन करने लगता है और दूसरे भाई जो हैं वो सुनने लगते हैं और दूसरे ऋषि महर्षि उसमें आ जाते हैं आपस में कोई बड़ा छोटा नहीं है लेकिन किसी को बड़ा बना करके और उससे ज्ञान ग्रहण किया जाता है आप इस बात पर ध्यान दें कि ऊपर से जो ज्ञान की गंगा बहती है वो नीचे ठीक ठीक समतल दरातल पर आती है और नारायण यदि नीचे बैठ करके बोल रहा हो तो उसका ज्ञान जो है ज्ञान गंगा को ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसलिए वक्ता का आदर करके श्रद्धा के साथ उसका श्रवण करना पड़ता है आपस में ऐसा कर लेते हैं सो यही प्रश्न वहाँ उठा जो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने और नारायण से नारद जी ने पूछा था कि ये जो हमारी वाणी है ये किस प्रकार ब्रह्म को विषय करती है वहाँ सनंदन जी ने ये जो चारों भाइयों में से एक हैं, उन्होंने ये कथा सुनाई ये बात सुनाई उन्होंने कहा कि देखो ये सृष्टि हमेशा एक सर नहीं रहती है कभी ये बनती है कभी बिगड़ती है असल में है तो सब ब्रह्म बनती है ना बिगड़ती है है तो सब ब्रह्म सृष्टि होती नहीं है हो, और प्रलय भी नहीं होता है ये तो वैराग्य के लिए और लय योग के लिए लय साधना के लिए और इसी से बाध करने के लिए एक सृष्टि और प्रलय की तो युक्ति बताए जाते हैं तो वो जो परमेश्वर है बीजात्मक कारणात्मक जो परमेश्वर है वो अपनी बनाई हुई सृष्टि को पी लेता है दूसरा कोई नहीं होता है स्वश्रेष्ट विधवा पियो और शयन कर जाता है जब शयन कर जाता है यही हो असल में देखो इस देह में आत्मा जाग रहा है कि सो रहा है अरे जागते रहो गुरु भाई आ, देखो बात ये है कि तुम तो सपने में फंस गए और तुम्हारा जो अपना स्वरूप है साक्षी दृष्टा उसको भूल गए सो महाराज ये श्रुतियाँ जो हैं ये भी व्यावहारिक ही हैं ये भी व्यवहार में ही रहती है और इसी शरीर में सोते हुए जो आत्मा और परमात्मा हैं, जीव और जगदीश्वर हैं, उनको जगाती हैं। और तो कहीं की बात नहीं है जैसे कोई सम्राट सो रहा हो और बंदी जन उसकी स्तुति करके जगावें। कालीदास ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है कि जब रघु सो जाते थे तो बंदी जन कैसे उनको जगाते थे रात्रिता मतीमताम बरम उंच सज्ज ये रघुवंश में ये प्रसंग आया है तो इसी प्रकार जैसे नारायण वृंदावन में और किसी निकुंज में श्री राधा कृष्ण विहार करते करते जब सेन कर जाते हैं तो जैसे पक्षी जो हैं वो श्रुतियां पक्षी का वेश धारण करके और उन्हें जगाती हैं ठीक इसी प्रकार जो है ये श्रुतियां जो हैं सोते हुए जीव को अविद्या से ग्रसे हुए जीव को और माया के पर्दे में छिपे हुए ईश्वर को जगाती हैं कि देखो आप कैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य हो और पूर्ण तत्व तो हो ये जगाने की प्रणाली है सो महाराज मैंने ये भूमिका में ज्यादा समय लगा दिया कि लोग इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको ठीक ठीक समझे अब श्रुतियाँ कैसे जगाते हैं उसके लिए 28 श्लोक वेद स्तुति के हैं कुल के कुल जय जय जही अजित दोष गृहित गुणाम तमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अग जग दो कसाम अखिल शक्त्यवबोधक क्वचित रजया निगमा ऐसे सुजय हो जय हो बाबा हाँ, आप सोते क्यों हो जरा उठो जागो जय जय हमारे हृदय पर काम क्रोध लोभ मोह इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है आप जाग जाओ और नारायण जिससे आपके ज्ञान के प्रकाश में ये सब के सब भस्म हो जाएं सोत कर सम कोई कहते हैं हे जया जय हे जय स्वरूप जयती थी जय परमात्मा जय क्रियापद सोत कर सम परमात्मा आप जाग जाइए हमारे जीवन में सुनते हैं सबके भीतर है सबका अंतरयामी है पर कहा छिपे पड़े हो क्या पर्दा ओढ़ करके सो रहे हो उठो उठो अब परमात्मा प्रार्थना करने वाले के मन में प्रकट हुए बोले भाई उठ के हम क्या करेंगे बोले उठ के ये करेंगे कि जय यजाम ये, ये जो माया रूप बकरी जो है ये काम कर रही सबको मैं मैं मैं मेरा मेरा मेरा इसमें फंसाए रखा है इसको मार डालो जय जय जय जो जे जाओ। जिसका जन्म ही नहीं हुआ अनादि है उसको माया कहते हैं असल में जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो है ही नहीं जो नहीं है नारायण उसको नहीं के रूप में जान जाओ ये उसका अर्थ है जय जय जय जय तो बोलिस शायद हमारे ऊपर काबू कर ले तो ओह बिश्या को समझाने के लिए गए कि सदाचारिणी हो करके रहो और समझाने वाले कोई ही बिश्या ने फांस लिया तब क्या होगा बोले अजी तो आपको कोई जीत नहीं सकता है पराजित नहीं कर सकता है आपको माया काबू में नहीं दे सकती है करे ये माया में तो बड़े बड़े गुण हैं बाबा इसको क्यों मारे दो श्रीत गुण दोषाया व गृहीता गुणा जया ये जीवों को फंसाने के लिए महाराज बेशिया किया श्रृंगार है बैठी बीच बाजार ये तो बेसिया का श्रृंगार है इसमें जो गुण हैं इसमें जो सौंदर्य माधुर्य है वो दूसरों को ठगने के लिए है दूसरों को धोखा देने के लिए है दोष गृहित गुण बोले है कि अच्छा हम इसको मारेंगे इसमें क्या प्रमाण है का आप में तो नारायण अपने आप से जदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा क्योंकि आप आत्म स्वरूप से ही संपूर्ण शक्तियों को ऐश्वर्यों को धारण करते हैं अथवा जदात्मना जिस माया के साथ मिल करके आप अपना जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है उसको भूल चुके हैं सो so, का छत अच्छा तो जीव अपने आप ही क्यों नहीं मार लेते इस माया को बोले अग जगदो कसाम अखिल शक्त वोधकते आपकी शक्ति से ही आपके प्रकाश से ही बुद्धि प्रकाशित होगी और जीव मारेंगे संपूर्ण शक्तियों के प्रकाशक तो जगाने वाले तो आप ही हैं है कई इसमें क्या प्रमाण है बोले वयम एव प्रमाणम हम श्रुतिया इसमें प्रमाण हैं इसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि प्रमाण नहीं है हम श्रुतिया प्रमाण हैं का अच्छा, तुम लोग प्रमाण हो तो तुम भी आखिर तो शब्द हो वाणी हो यथो तो बाचो निवर्तन थे तुम वर्णन कैसे करते हो क्वचित जयात्मना चरतो नुचरे तो वेद ने क्या किया कि अध्यारोप अपवाद के द्वारा ने ये देखो सृष्टि के बीज की उपाधि से परमात्मा है ये अध्यारोप कर दिया माया हो गई और कहीं कह दिया कि परमात्मा में माया छाया कुछ नहीं है वो तो कैवल्य है केवल स्वरूप है इस तरह वेद जो है श्रुति जो है वो अध्यारोप अपवाद के द्वारा आपके स्वरूप का वर्णन करती है संस्कृत संस्कृत संस्कृत नारायण शंकर प्रभुति दे सदा विता पा सरस्वती भगवती विशेषचा गुरु गुणी तदुपलब्धतवयशेषतयात उदयास्म विकतेमृद विकृता अत ऋष दधुस्वयि मनोवचनाचर कथमयथाविदत्त पदादृण ये संपूर्ण प्रपंच जो है सारी दुनिया जो है ये जो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग सकल सूरत है अलग अलग काम धंधे हैं पशु अलग पक्षी अलग मनुष्य अलग नारायण ना ये सब क्या है तो बोले सब ब्रह्म ही है ये वेदों में जो अग्नि वरुण इंद्र आदि नाम आते हैं वो सब क्या है ये सब ब्रह्म ही है क्यों क्योंकि अंत में जब नाम रूप नहीं रहता है तब ब्रह्म ही रहता है और जब नाम रूप नहीं था तब ब्रह्म ही था और वो ब्रह्म कौन था कि यही जो चेतन अपना आत्मा है यही ब्रह्म रूप में रहता है जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है वैसे महाराज ब्रह्म में ये प्रपंच जो है ये घड़े की तरह है मिट्टी से अलग घड़ा जैसे नहीं होता है यदि आपको पानी पीना हो तो घड़े को अलग करके उसमें रखिए और पीजिए वो एक व्यवहार की बात हुई लेकिन यदि घड़ा क्या है इस तत्व का विचार करना हो तो मिट्टी से अलग घड़े का कोई वजन नहीं है और कोई वो दूसरी वस्तु नहीं, तो नहीं है तो कभी इसके जानने से लाभ क्या है लाभ ये है इसके जानने से मनो मनोवचन चरित जो इसको जान लेते हैं ऋषयो मंत्रावा महात्मानोवा ये जो वेद मंत्र हैं वो इंद्र अग्नि वरुण आदि अनेक नाम लेते हैं और अनेक विधि विधान बताते हैं क्रिया बताते हैं परंतु सब ब्रह्म स्वरूप ही है ये नहीं है कि इंद्र नाम बता दिया अलग वरुण नाम बता दिया अलग नारायण अश्विनी कुमार नाम बता दिया अलग और अग्नि नाम बता दिया अलग कि ये नहीं अलग अलग नहीं होते हैं वचन से जो कुछ बोला जाता है और कर्म से जो कुछ किया जाता है और मन से जो कुछ सोचा जाता है वो जो लोग परमात्मा को जानते हैं वो जानते हैं की परमात्मा ही है का एक महात्मा थे हाँ, वो गधे की ओर देख रहे थे तो किसी ने पूछा क्या देख रहे हैं का गर्भमाकार विवर्तित जो ब्रह्म है उसी को देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं एक महात्मा थे वो जिंदगी भर टै ट बोलते रहे आहा। आहा। क्या बोलते हैं तो ब्रह्म बोलते हैं आहा। आहा। एक महात्मा जो है हैं उनको बनारस से लेके कलकत्ते स्टेशन कलकत्ते तक स्टेशनों का नाम ही याद था वही लेते रहते थे अरे ये क्या करते हो ब्रह्म ब्रह्म है ब्रह्म नाम है नाम महाराज जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको केवल अपने शरीर की सर्वावस्था नहीं संपूर्ण विश्व की सर्वावस्था सर्व नाम सर्वरूप सर्व गुण सर्व क्रिया आहा। परमात्मा के रूप में मालूम पड़ता है अतरिषयो दधुस्त मनोवचनाचरित कथम अयथावंती भूिदत्त पदा निंद्रण जब मनुष्य अपना पांव रखेगा तो चाहे जैसे भी रखे धरती के सहारे रखेगा इसी प्रकार महाराज जब महात्मा लोग परमात्मा को पहचान जाते हैं तो वो कहते हैं कि चाहे जो नाम हो जो रूप हो जो वस्तु हो जो गुण हो जो भी दिखाई पड़े जिसको भी दिखाई पड़े ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है सूरहा खिल लो कमल क्षपण कथा मृत तपान सी जब नारायण इसी से भा, भा, महात्मा लोग ये पसंद करते हैं कि भगवान की कथा वार्ता की जाए संकीर्तन की जा किया जाए उनका नाम लिया जाए और सब परमात्मा तो है ही है अंतकरण में जो मनुष्य के ये गुंडा आके दुख आके बस गया है ये पिशाच है महाराज इसकी न कहीं जन्मभूमि है न इसका कोई आकार है नारायण ना इसमें कोई वजन है लेकिन ये मनुष्य के हृदय में जो दुख आके बस गया है ये ही बिल्कुल अज्ञान पिशाच है आवरण है ये जो बारंबार गुलानी और मिलानी होती रहती है मनुष्य को और दुख और शोक आती रहते हैं ये परमात्मा को न पहचानने के कारण होता है क्योंकि ये सब का सब परमात्मा का स्वरूप है इसी से महाराज जो अच्छे सतपुरुष होते हैं है वे भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करने से फिर जिनकी भक्ति होती है वे भगवान हृदय में आने लगते हैं और दूसरों के लिए जो काम क्रोध आदि दोष हैं वो निवृत्त हो जाते हैं जन्म मरण तो आत्मा में है ही नहीं नारायण इसी से भगवान दूसरों के जो भगवान सिर्फ निराकार हैं और सातवें आसमान में रहते हैं वो भला धरती पर कैसे उतरेंगे लेकिन हमारे जो भगवान हैं, वो तो महाराज सर्व रूप हैं। वही मिट्टी के पार्थिव लिंग हैं, वही सालग्राम हैं, वही नर्मदा शंकर हैं, वही चतुर्भुज द्विभुज हैं, वही काले गोरे है नारायण सब के सब बड़े छोटे वही हैं, वही मछली कछुआ और सुअर भी हैं, नारायण ये परमात्मा का स्वरूप है सो अपने सर्वात्म रूप को सर्वात्म बोध को प्रकट करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के चरित्र करते हैं वो चरित्र क्या है, है। नारायण और जो लोग उसमें डूबने उतराने लगते हैं उस अमृत के समुद्र में उनको उनको तो महाराज दूसरी कोई चीज भाती ही नहीं है और वो तो अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी भी दूसरी वस्तु को चाहते नहीं उनके लिए तो परमात्मा ही आ, परमात्मा है सो ये मन जो है ये कल्पनाएं करता है बहुत और मालूम पड़ता है कि सच्चा है नारायण लेकिन महात्मा लोग जो हैं इस मन को सच्चा नहीं समझते परमात्मा को ही सच्चा समझते हैं अपने आत्मा को ही सच्चा समझते हैं इसलिए अज्ञानी लोग जो भला और बुरा मान करके के रागत द्वेश करने लगते हैं अपने दिल को बिगाड़ते हैं नारायण और उस दिल से एक होकर के महाराज लोग अपने को दुखी कर लेते हैं संसारी लोग ये बात महात्माओं में नहीं होती सदा भी मृशांति आत्मतयात्म विदा महात्मा लोग सबको अपना आत्मस्वरूप ही समझते हैं और नहीं विकृतिम त्यजंती कनक्य तदात्मतया ये जो सोने से बनते हैं जेवार उनको कोई दूसरी चीज समझ करके फेंक नहीं देता है इसी प्रकार परमात्मा से ये बनी हुई जो सृष्टि है ये कहीं मोहब्बत करने लायक नहीं है और कहीं नफरत करने लायक भी नहीं है यदि दो चीज होती तो मोहब्बत या नफरत करते रागत द्वेश करते इसमें तो रागत द्वेश करने योग्य कुछ ही नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं एक सत्य एक ज्ञान एक आनंद एक परमात्मा का ये नारायण निवास है जदिमग्रासन निदनात लत्तो निधना भातिमृष कर करसे नारायण ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ये तो ब्रह्म के शिवाय न कभी थी न आगे होगी ये जो परमात्मा से अलग मालूम पड़ती है ये जो पृथकत्व है ये जो इसका अलगाव है दुनिया झूठी नहीं है दुनिया तो परमात्मा है लेकिन इसमें जो पृथकत्व माने अलगाव का ख्याल बन गया है वो ख्याल झूठा है ज्ञान जो है वो ख्याल को ठीक करता दुनिया को ठीक नहीं करता ज्ञान जो है वो दुनिया को नहीं बदलता हमारी बुद्धि में जो भ्रम है उस भ्रम को ही बदलता है यदि हमारी बुद्धि में से भ्रम नहीं बदल गया तो कोट उपाय करो महाराज हम लोगों ने जोगी अरविंद के आश्रम में जाके स्पष्ट रूप से पूछ लिया प्रश्न कर दिया बताओ ये दुनिया दिव्य हो जाएगी तो क्या हो जाएगा इसमें क्या जोगी अरविंद का पांव नहीं टूटेगा क्या लोगों के क्या नाम है न, बच्चे पैदा नहीं होंगे दिव्यता माने क्या होता है नलनीकांत ने आ, आ, पहले अनिल वरण राय थे नलनीकांत जी थे दिलीप कुमार राय भी उन दिनों वहां रहते थे कपाली शास्त्री थे अंत में नलनीकांत ने कहा कि सृष्टि नहीं बदलेगी दृष्टि बदलेगी तो ये जो हमारा वेदांत है ये हमारी बुद्धि को बदलने के लिए है दुनिया तुम्हारी ज्यों की त्यों रहे बाबा इसमें पापी रहे आत्मा रहे शुद्ध रहे अशुद्ध रहे इसमें सुवर रहे गाय रहे लेकिन हमारे ख्याल में सिवाय परमात्मा के दूसरा नहीं होना चाहिए और वो ख्याल बदलने के लिए ये श्रुति होती हैं और तत्व का वर्णन करती है इसी से जो महात्मा पुरुष हैं वो परमात्मा का भजन करते हैं सत इदमुत्थितम सदिति चेन ननु तर्कम व्य क्वचन नतथो क्वचन भयजुक चर क्व क्वच मृषा न तथो भयजुक् व्यवहृत परया भारती तरु वृत्ति भी नारायण असल में एक कुहासा सबकी बुद्धि पर छाया हुआ है और वो देख नहीं पाता कि कहा क्या है अंधेरे में भटक रहा है नीचे बड़ा भारी धन है पांव के नीचे गड़ा हुआ लेकिन वो ऊपर ऊपर भटकता है देखते ही नहीं कि भीतर हमारे हृदय में वो कौन सा तत्व है वो कौन सा रहस्य है सत्य से जो उत्पन्न होता है वो भी सत नहीं होता तो, क्यों एक तो सत पीछे उत्पन्न हुआ और एक पहले से था नारायण और जो उत्पन्न हुआ सो मर जाएगा और जो पहले से था सो रहेगा तो जब त्रिकाला बाधित नहीं हुआ तो सत काहेगा नारायण ये तो नारायण अविद्या से युक्त होने पर भी ब्रह्म जो है वो प्रपंचाकार परिणाम को प्राप्त नहीं होता ये तो नारायण जो लोग काम धंधे में फंसे हुए हैं भोग राग में फंसे हैं और स्वर्ग नरक चाहते हैं उन लोगों को ये वेद जो है वो इधर उधर भटकाती है इसके चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है स्पष्ट रूप से कह दिया वेद स्तुति ने कि नारायण ये जो प्रपंच है इसमें पांच बातें जब तक अपनी बुद्धि में रहती है कि मोक्ष आत्मा का स्वरूप नहीं है ये तो साधन भजन करने से पैदा होता है एक बात और बंधन सच्चा है ये साधन भजन करने से मर जाता है मिट जाता है और आत्मा जो है वो सबकी अलग अलग है ऐसा जो मानते हैं और जो मानते हैं कि कर्म बंधन कर्म फल सच्चा है और जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा रजोगुणी तमोगुणी और सत्य होता है बाबा ये जो भेद है नारायण ये केवल अज्ञान ना समझी के द्वारा बनाए हुए हैं परमात्मा के स्वरूप में ये बिल्कुल नहीं है सो नारायण क्या करना चाहिए तो बोले भाई साधक हो तो अपने हृदय में जो काम जटा बैठी हुई है जैसे साधुओं के सिर पर जटा जो है वो नारायण ऐसी जटिल हो जाती है कि उसको छुड़ाना मुश्किल है वैसे महाराज बाहर से लेके हाँ, बाहर से बाल खरीद के और दूध लगाए लगाए करके बढ़ का और वो महाराज बूझा की तरह जटा बांधते है अपने सिर पर किसी किसी की सच्ची भी होती होगी लेकिन ज्यादा करके ये बाहर से बाल लेकर के जोड़ी हुई होती है लेकिन उसके साथ इतना तादाद में होता है कि अपने को महान समझने लगते हैं इसी प्रकार हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ इनकी एक जड़ें जो हैं वो उलझ गई हैं। हैं तो झूठी नारायण लेकिन यदि उनको उखाड़ करके फेंकेंगे नहीं निकालेंगे नहीं तो हृदय में नारायण परमात्मा तो है पर दिखेगा नहीं जैसे किसी के गले में मणि होए और उसका पता न चले भूल गया हो एक आदमी के गले में मणि था और उसने देखा हृदय पर नहीं है चारों ओर ढूंढने लगा ढूंढते ढूंढते महाराज किसी ने बताया कि ये तुम्हारे गले में सटा हुआ क्या है अरे हाँ हाँ बस यही है एक सज्जन थे महाराज वो अपने बच्चे को कंधे पर ले करके कहीं घूमने गए अब वो सो गया बच्चा अब भूल गए वो अब वो गांव में ढूंढ़ें कि हमारा बच्चा कहाँ है अब जब घर में घुसे और अपनी पत्नी से बोलने लगे कि बच्चा तो खो गया तो उसने कहा क्या हो गया है तुमको जो तुम्हारे कंधे पर कौन है गोद में बालक शहर में डिडोरा नारायण परमात्मा तो है अपने हृदय में और तुम तो उसको दुनिया में ढूंढते फिरते हो तो महाराज जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसको दुनिया में कौन पापी है कौन पुण्य आत्मा है ये भेद उसकी बुद्धि में नहीं रहता तो वगमी न सुभा सुभयो हो सु नारायण उसको तो ये ख्याल ही नहीं होता कि ये पापी है इसको छु मत पुण्य आत्मा है इससे बहुत प्रेम करो उसके लिए तो सब एक समान परमात्मा हो जाता है और वो किसमें क्या गुण है क्या दोष है इसको भी नहीं जानता है और क्या करता है आ, का बस सब भगवान भगवान का स्वरूप आ, मस्त रहता है नारायण परमात्मा का अंत दुनिया में कोई नहीं जानता है वेद भी अथदृत्या जम चकित श्रुतिरअपी परमात्मा के सिवाय जो दूसरी चीजें हैं उसको निषेध कर देते हैं मना कर देते हैं और अतन निवसनेन भवन भगवन निध परमात्मा का निषेध करके परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं तो महाराज इस सगुण की परंपरा ऐसी है कि नारायण बड़े बड़े द्रुह के द्वारा मुनि लोग जिस तत्व को प्राप्त करते हैं शत्रुओं को भी उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि हृदय में जब परमात्मा का प्रकाश होता है तब उसमें ऋषि और शत्रु का कोई भेद ही नहीं रह जाता है इसी से बताया कि आपके हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुज को देख करके गांव की गवार गोपियों ने जो आपसे प्रेम किया उनको भी वही चीज मिली जो हम श्रुतियों को प्राप्त होती है सो प्रभु अब आप जाग जाइए और ये हमारी जो बुद्धि है मन है ये जो इंद्रियां है प्राण है नारायण ये सब आप में बिल्कुल तिरमेरे की तरह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं ये वस्तुतः आपके स्वरूप से पृथक नहीं है नारायण ये तो सारांश मैंने सुनाया ये अट्ठाईस श्लोक जो है वो अट्ठाईस प्रकार के भ्रमों को निवृत्त करने के लिए है ऐसा नारायण श्री बल्लभाचार्य जी के जो टीका टिप्पणी कार है उन्होंने कहा ही है श्री नारायण श्रीधर स्वामी ने बहुत स्पष्ट करके इनका निरूपण किया है और प्रत्येक मंत्र पर एक श्लोक लिखा है अब तो महाराज अह सनत कुमारों ने तो आपस में इसकी चर्चा की और फिर ब्रह्मवाद समाप्त होने पर कहीं चले गए और नारायण ने नारद जी से कहा कि हे ब्रह्म कुमार जैसे भी ब्रह्म कुमार है वैसे तुम भी कुम ब्रह्म कुमार हो श्रुतियों का तात्पर्य कैसे ब्रह्म में है और मन का परम मन की वृत्तियां कैसे ब्रह्म में जाती हैं इसका निरूपण कर दिया अब तुम इसको धारण करो और यही बात श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई और अंत में मंगला चरण किया हो जो सेक्ष मध्य निंद जो व्यक्त जीवेश्वर हो नारायण ऐसा कह करके और सर्वात्मा जो परमात्मा है अद्वितीय उसका स्मरण किया स्तुति तो बहुत विस्तार से है और इसकी व्याख्या बहुत लंबी है अब आगे आपको सुनाते हैं कि एक बार महाराज ऋषियों में ये प्रश्न उठा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कौन देवता बड़ा है क्योंकि देखने में आता है